और इन दोनों लोगों को इस देश के लोग सामान्य रूप से बड़ा भारी अर्थशास्त्र ही बताते अब ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टीट्यूशन है कि अर्थशास्त्र है क्या करें हम इसको कि सात साल से पार्लियामेंट में आप झूठ बोलते रहे पूरे देश की जनता को गुमराह करते रहे कि हमारे एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट से मुझे क्या लेना देना एक्सपोर्ट अर्निंग्स बताइए कितनी बढ़ रही अब वो बात खुली है अब वो बात कैसे खुली है जब सरकार जाने को हुई है तो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक दिन कहीं कुछ कह दिया होगा किसी पत्रकार ने उनको खींचा होगा ग्रिल किया होगा तो उनके मुंह से निकल गया होगा तो उन्होंने कह दिया कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स में तो बहुत बुरी तरह से कमी आई है पिछले सात साल और अगर व्हाइट पेपर आए इस देश के पार्लियामेंट में तो आपको निश्चित रूप से पता चल सकेगा कि आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कितनी कमी आई है तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स आपकी कम होती चली गई इम्पोर्ट्स बिल आपके बढ़ते चले गए निश्चित रूप से क्या हुआ ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया और उन्नीस सौ इक्यानवे में ग्लोबलाइजेशन के पहले जो ट्रेड डेफिसिट था इस देश में वो 2000 करोड़ का था आज ट्रेड डेफिसिट भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीस करोड़ का हो गया तो बीस करोड़ का ट्रेड डेफिसिट लेकर हम बैठे हुए हैं और ये रिकॉर्ड हुआ है पिछले पचास साल में भारत की अर्थव्यवस्था में बीस करोड़ का ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ है इस समय दूसरा क्या नुकसान हुआ कि आपके देश में विदेशी कंपनियों को ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर खुली छूट मिली क्या कह के कहा गया कि अगर विदेशी कंपनी नहीं आएगी तो कंपटीशन कैसे होगा मार्केट में और कंपटीशन नहीं होगा तो भारतीय कंज्यूमर को फायदा कैसे मिलेगा मार्केट में तो विदेशी कंपनियों को खुली छूट देनी ही पड़ेगी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन में आ सके तो आप देखिए जब ग्लोबलाइजेशन शुरू शुरू हुआ था नया नया था तो पैप्सी आया था कोका कोला आया था और इस देश में उनको बुलाया गया था उसी के साथ साथ एक इंडियन कंपटीटर भी था पार्ले प्रोडक्ट्स। तो उसका थम्सअप था मार्केट में उसका लिम्का था मार्केट में कोका कोला था मार्केट में और लहर पेप्सी था मार्केट में तो दो बाहर से आई हुई कंपनियां थी और एक इंडियन कंपनी थी और इंडियन कंपनी पार्ले प्रोडक्ट तो बहुत बड़ी है इसके साथ साथ कैंपा भी था चरणजीत सिंह वाला डबल जो बेचा करता था और कैंपा के साथ साथ एक और था गोल्ड स्पॉट भले ही छोटी कंपनी थी लेकिन मार्केट में कंपटीटर के रूप में तो उनकी हैसियत थी तो क्या हुआ कि नया नया जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उस समय कंपटीशन नहीं था कंपटीशन तो तब होगा जब मल्टीनेशनल को खुली छूट मिलेगी तो उस समय क्या होता था आप प्राइसिंग में पैरिटी करके देख लीजिए हिन्दुस्तान में जब पैप्सी नया नया बिकने के लिए आया कोका कोला नया नया बिकने के लिए आया तो उस समय पैप्सी की बोतल बिकती थी सवा तीन की तीन रूपये पैसे की पूरे देश में कोका कोला भी सवा तीन का था और थम्सअप उस समय साढ़े तीन का था तो थम्सअप वाले को भी अपने दाम कुछ कम करने पड़े उसने भी सवा तीन रूपये का किया तो पेप्सी सवा तीन रूपये का कोका कोला सवा तीन रूपये का गोल्ड स्पॉट भी सवा तीन रूपये का माने नॉर्मल तीन रूपये पच्चीस पैसे से तीन रूपये पचास पैसे के रेंज में सभी बोतलें बिका करती थी इस देश में फिर क्या हुआ चूंकि विदेशी कंपनियों को खुली छूट है उन्होंने मार्केट में इंडियन कंपनियों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया जैसे साउथ कोरिया में हुआ साउथ कोरिया की बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर और वहां के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को जिस तरह से अमेरिकन कंपनियों ने टेक ओवर किया वैसे ही भारत में भी शुरू हो गया तो क्या हुआ एक दिन हमको अखबारों में खबर मिली कि पूरा का पूरा पार्ले प्रोडक्ट चला गया कोका कोला के कंट्रोल में अब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि पेप्सी और कोका कोला अगर इस देश में कंपटीशन करने के लिए आए थे तो उन्होंने पार्ले को टेक ओवर क्यों किया अगर आप मानते हैं कि वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं तो पहलवान बनकर कुश्ती लड़ते हैं भारत के बाजार में आके और पार्ले भी चलता गोल्ड स्पॉट भी चलता पेप्सी भी चलता कोका कोला भी चलता तभी तो मैं मानता कि कंपटीशन है तो मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि अगर वो कंपटीशन करने आए तो उन्होंने क्यों टेक ओवर किया पार्ले प्रोडक्ट को और भारत सरकार अगर यह कहती है कि हम कंपटीशन चाहते हैं मार्केट में तो भारत सरकार ने क्यों टेक ओवर होने दिया पार्ले प्रोडक्ट को क्योंकि यह बात तो भारत सरकार भी जानती थी कि अगर पार्ले चला जाएगा तो उनके सामने कोई कंपटीटर नहीं रहेगा गोल्ड स्पॉट की कोई औकात नहीं थी कैंपा की कोई औकात नहीं थी चरणजीत सिंह पहले ही सरेंडर कर चुके थे उनके सामने और वो तो तैयार बैठे थे, थे कि अगर पार्ले जाता है तो हम भी किसी न किसी कंपनी के साथ कोई ना कोई ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे तो हुआ क्या कॉम्पिटिशन के नाम पर मल्टी की मार्केट में मोनोपोली एस्टेब्लिश हो इसके लिए भारत सरकार ने खुली छूट दी और कोका कोला ने पार्ले को टेक कर लिया पार्ले चला गया और मार्केट से धीरे धीरे जितने इंडियन कंपटीटर थे सब मार्केट से बाहर हो गए या तो पेप्सी के कब्जे में चले गए या कोका कोला के कब्जे में चले गए अब देखिए कितना कंपटीशन हो रहा है इस मार्केट में कि सवा तीन रुपए में जो पेप्सी कोला बिकता था अब वो दस रुपए में हम पी रहे हैं और कह रहे हैं कंपटीशन हो रहा है मार्केट और झक मार के पी रहे हैं क्योंकि दो ही चॉइस है या तो पैप्सी पीजिए या कोका कोला पीजिए और दोनों ही चॉइस आप करेंगे पैसा अमरीका ही जाने वाला है आपके लिए दो ही तो चॉइस है इस समय मार्केट में आप कहेंगे मैं सिट्रा पीऊंगा तो सिट्रा के नीचे देख लीजिए लिखा हुआ क्या है कंट्रोल्ड कंट्रोल बाइकोका कोला आपको लगता है मैंगो फ्रूटी पीऊंगा तो मैंगो फ्रूटी के नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कोई भी बोतल मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक चाहे जिस नाम से बिकती हो आप पी लीजिए पैसा आपका अमरीका ही जाने वाला है और मैं पूछना यह चाहता हूं आप सबसे कि सवा तीन रूपये में जब पेप्सी बिकता था तब ज्यादा कंपटीशन था या दस रूपये में बिक रहा है तब ज्यादा कंपटीशन माने हमने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इंडियन मार्केट में मल्टीनेशनल को मोनोपोली बनाने की खुली छूट दी है तो दूसरा बड़ा झूठ इस देश के लोगों से यह बोला गया है कि हम मल्टीनेशनल्स को बुला रहे हैं तो कंपटीशन होगा मार्केट में आपने कंपटीशन के लिए नहीं बनाया आपने उनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केट में बुलाया ऐसे एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि ढेर सारी कॉस्मेटिक्स की अमेरिकन कंपनियां इंडियन मार्केट में आई है उनमें सबसे बड़ी कंपनी है रेवेलॉन अमेरिका की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स की कंपनी उसको आपने मार्केट में खुली छूट दी तो क्या कॉम्पिटिशन था जब रेवलॉन मार्केट में आया तो हिंदुस्तान लीवर भी था मार्केट में जो आधा विदेशी आधा स्वदेशी मानता था अब तो उनकी मेजोरिटी इक्विटी हो गई है मार्केट में और हमारे देश में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था किसी मल्टीनेशनल के लिए वो था लैकमे टाटा घराने का और लैकमे का जो मार्केट का कंट्रोल था उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते क्योंकि अब तो चला गया लेकमे जो है एक जमाने में इंडियन कॉस्मेटिक्स के मार्केट में कम से कम एट्टी परसेंट अपना अधिकार रखता था तो मार्केट में आपने विदेशी कंपनियों को खुली छूट दी झूठ ये बोला सारे देश के लोगों के साथ कि हम कंपटीशन करवाना चाहते हैं मार्केट में और वो कंपटीशन करते करते करते करते एक दिन हमने अखबार में सवेरे ही सवेरे पढ़ा कि लैकमे भी चला गया विदेशी कंपनी के कब्जे में हिंदुस्तान लीवर ने उसको भी टेक ओवर कर लिया तो फिर प्रश्न यही मन में आता है कि जब हिंदुस्तान लीवर मार्केट में था रेवेलोन मार्केट में आया और हमारे देश का लैकमे था तब कॉम्पिटिशन ज्यादा था या अब कंपटीशन ज्यादा है जब लैक में पूरी तरह से विदेशी हो गया ठीक यही कोशिश हुई एशियन पेंट्स के साथ वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई आईसीआई कंपनी ने एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश की उसमें वो सफल नहीं हो पाए एक भारतीय शेयर होल्डर के मन में थोड़ी राष्ट्रीयता पैदा हो गई इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं बेचूंगा ऐसे हालांकि कम लोग मिलते हैं इस देश तो वो कोशिश उनकी फेल हो गई अदरवाइज तो इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी डोमेस्टिक कंपनी जो पेंट्स बनाती है एशियन पेंट वो चली गई होती है आई आईसीआई के कंट्रोल में तो कंपटीशन हो कहा रहा है मार्केट में तो मोनोपोली होती चली जा रही है हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने मोनोपोली हो रही है कंपटीशन देने वाला पहले कभी टॉम को हुआ करता था मार्केट में वो टॉम को चला गया हिंदुस्तान लीवर के पेट में तो कॉम्पिटिशन देने वाले इस देश में जो थर्टी बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर थे वो तो जा चुके हैं पिछले सात साल में विदेशी कंपनियों के पेट में तो कंपटीशन हुआ है कि मोनोपोली एस्टेब्लिश हुई है में। और मैं आपको एक जानकारी के लिए कह दूं कि विदेशी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां कभी भी कंपटीशन में विश्वास नहीं रखती ये आप जान लीजिए वो हमेशा कार्टेलाइजेशन में विश्वास रखते हैं वो कार्टेल्स बनाते और यह जो चक्कर हमारे देश में चल रहा है कॉम्पिटिशन के नाम पर कंट्रोलिंग का पूरी इकोनॉमी को पूरे मार्केट में मोनोपोली का यह चक्कर इस समय अमेरिका में भी चल रहा है और यूरोप में भी चल रहा है अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज कर रही हैं आईबीएम और आईसीएल दोनों के मर्ज होने की तैयारी चल रही है इस समय बोइंग और जर्नल मोटर्स आपस में मर्ज करने को तैयार बैठे रापोरेशन मर्ज करना चाहता है जर्नल इलेक्ट्रिक के साथ तो सारी के सारे अमेरिकन इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि सिवाय कार्टलाइजेशन के कुछ हो नहीं रहा है और वहां क्या हो रहा है जो भी कंपनी मार्केट में कंपटीशन दे सकती है उसको या तो टेक ओवर कर लो या मार्केट से उसको आउट कर दो आइर कोअप्ट और करप्ट यही प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वही प्रिंसिपल मार्केट में है मल्टीनेशनल के माध्यम से कि या तो इंडियन कंपनियों को टेक ओवर कर लो या उनको मार्केट से आउट कर दो किसी भी तरीके से ये इनके प्रकार है तो कंपटीशन हुआ है मार्केट में पिछले सात साल तक और फिर एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं आपसे कि कंपटीशन किसका किसके बीच हो सकता है कंपटीशन शब्द की डेफिनेशन है अगर उसको समझने की हम कोशिश करें तो कोई उन्नीस 20 का पार्टनर हो तो उनमें कंपटीशन हुआ करता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ बेन जॉनसन खड़ा है और दूसरी तरफ एक टांग वाला कोई नौजवान खड़ा है और आप कहो कि हंड्रेड मीटर स्प्रिंट दौड़ो वहां कंपटीशन नहीं हुआ करता कभी भी मैं कहना यह चाहता हूं कि एक तरफ तो दुनिया के छप्पन साठ सत्तर पिचहत्तर देशों में व्यापार करने वाले मल्टीनेशनल्स हैं जिनका एक एक साल का टर्नओवर भारत सरकार के नेशनल बजट से कई कई गुना ज्यादा है और दूसरी तरफ हमारे देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो 50,000 में एक लाख में दस लाख में एक करोड़ में दो करोड़ में काम करती है तो एक करोड़ दो करोड़ में काम करने वाला आदमी पांच करोड़ वाले के साथ कॉम्पिटिशन करेगा कि उसके पेट में समा जाएगा कैसे संभव है ये ये तो आप कंपटीशन शब्द का बेजती कर रहे हैं कहकर कि हमारे स्मॉल स्केल को उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए वो तो कभी संभव नहीं हो सकता हाँ संभव हो सकता है हमारे देश के जो ज्वाइंट पब्लिक सेक्टर हैं, वो कर सकते हैं कंपटीशन मल्टीनेशनल के साथ उनमें ये ताकत है और हमारे देश के जो बड़े पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल से कॉम्पिटिशन करने की शक्ति रखते हैं जिनकी यह क्षमता है उन्हीं पब्लिक सेक्टर्स को जान भारतीय बाजार से बर्बाद करने की चाल चली जा रही है मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि अमेरिका की एनड्रॉन कंपनी को अगर टक्कर दे सकता है तो बीएचईएल दे सकता बीएचईएल में ये कूवत है कि वो एनड्रॉन को टक्कर दे सके और बीएचईएल वालों का ये दावा है कि हमसे आप बिजली पैदा करवाओ तो एक रूपये सत्तर पैसे यूनिट में हम आपको देने को तैयार हैं लेकिन बीएचईएल का आप प्रपोजल नहीं लेंगे एनड्रॉन का लेंगे क्योंकि वो साढ़े चार यूनिट में बिजली देने वाला है आप और आप कहोगे कि बीएचईएल कॉम्पिटिशन करे एनड्रॉन के साथ वो कैसे संभव है छोड़ दो ना मार्केट में अगर आप ये विश्वास करते हो कि कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में तो आपने टेंडर्स इनवाइट क्यों नहीं किए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर से क्यों आपने एंड्रॉन के साथ एग्रीमेंट होने दिया इस देश में हो जाने देते टेंडर्स इनवाइट होने देते जिसका सबसे लोएस्ट बिड निकलता उसको प्रोजेक्ट मिलता वो तो हुआ नहीं इस देश में कॉम्पिटिशन हो कहा रहा है इस देश में कॉम्पिटिशन के नाम पर आपके मार्केट में मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और हमको जितनी देरी से समझ में आएगा उतना ही इस देश का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होगा क्योंकि अब तक 36 बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर जा चुके हैं विदेशियों के कंट्रोल में और अगले दो तीन साल यही चलता रहा तो जो बचे कुचे हैं वो भी चले जाएंगे विदेशियों के पेट पर और तीसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ इसने भारत के बाजार में जैसे मैंने आपसे कहा बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने देखो कितनी फ्री बना दी है अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी मैं आपको जानकारी दे दूं अमेरिका में एंटी डंपिंग के जो कानून चलते हैं इस समय वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं अमेरिकन मार्केट में कोई भी कंपनी डंप नहीं कर सकती और अमरीकी सरकार ने सबसे मजबूत डिपार्टमेंट इस समय कोई बनाया हुआ है तो एंटीडम्पिंग का डिपार्टमेंट है उनके यहां और एंटीडम्पिंग का जो लॉ है अमेरिका में वो तो अभी मैंने देखना शुरू किया है कि देखें उन्होंने क्या किया है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए तो आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा कि जिस अमेरिका के बारे में आपको गलत फहमी से प्रचार किया जाता है कि वो फ्री इकॉनॉमी में विश्वास करने वाला देश है अमरीका हंड्रेड प्रोटेक्शन की इकोनॉमी में विश्वास करता और उसका सबूत है कि उन्होंने अपने देश में एंटी डंपिंग का कानून जो कभी बनाया हुआ था उन्होंने 40 साल पहले उसको रिन्यू किया है और उसको इतना सख्त बना दिया है कि दुनिया के कोई भी देश का माल अमेरिकन मार्केट में डंप नहीं हो सकता और अगर आपने डंप करने की कोशिश की तो वो आपको सबक सिखा सकते हैं फॉर एग्जांपल एक बार हिंदुस्तान के स्कर्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले लोगों ने अमेरिकन मार्केट में स्कर्ट्स को डम्प करने की कोशिश की तो अमरीकी सरकार ने बहुत सख्ती के साथ अपने कानून का इस्तेमाल किया उसका और उसका नतीजा क्या निकला दो तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया एक तो पेनल्टी लगा दी जो इंडियन एक्सपोर्टर्स अमेरिकन मार्केट में काम करने वाले थे दूसरा इंडियन स्कर्ट्स के बॉयकॉट का नारा भी दे दिया बिल क्लिंटन ने और एक दिन बिल क्लिंटन ने वाशिंगटन डीसी चौराहे पर इंडियन स्कर्ट्स की होली जला दी और पूरे अमेरिकन लोगों से कहा कि बॉयकॉट अमेरिकन स्कर्ट्स क्यों क्योंकि वो डम्प कर रहे हैं हमारे मार्केट में तो इंडियन एक्सपोर्टर्स सीधे हो गए जो डम्प करने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल सीधे हो गए और अब अमरीकी शर्तों पर यहां से स्कर्ट जा रहा है और आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहां से जितना स्कर्ट जा रहा है अमरीका में उसका कोटा फिक्स है बहुत कम लोग ये बात जानते हैं हिंदुस्तान से जितना बेस्ट क्वालिटी का टेक्सटाइल और कपड़ा अमरीका में जाता है यूरोप में जाता है उसका कोटा फिक्स है और आप उस कोटे से एक ज्यादा नहीं दम कर सकते उनके मार्केट में एक तरफ अमेरिका हमसे यह उम्मीद करता है कि तुम तुम्हारा पूरा बाजार खोल दो तुम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट मत करो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा सिस्टम आज भी चलाता है और हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लायक है क्या हमारे पास एक्सपोर्ट करने लायक सबसे ज्यादा अगर है तो या तो टेक्सटाइल है या हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं दोनों ही स्थितियों में उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है आप इससे ज्यादा कर नहीं सकते और कैसे अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसकी समझ देखिए सूझ देखिए कि भारत से कालीन निर्यात होता है गलीचा पता नहीं मराठी में उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम कारपेट तो कारपेट हमारे देश से बेस्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में जाता है यूरोप में भी जाता तो हमारे कारपेट ने जब वहां मार्केट बनाना शुरू किया तो अमेरिकन सरकार ने हल्ला मचाना शुरू किया कि इंडियन कारपेट बनाने में चाइल्ड लेबर लगता इसलिए इसको बैन करो तो चाइल्ड लेबर के नाम पर हमारे देश के कारपेट पर उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया और देखिए इनका दोमुहा चरित्र देखिए कि अमरीका में अगर 14 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करता है और पढ़ाई करता है तो कहते हैं ये सेल्फ सफिशियंट है सेल्फ रिलायंट है और मेरे देश में कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ मिलकर कालीन बनाता है अपने घर में बैठ के तो कहते चाइल्ड लेबर है, है। यह दोहरा स्टैंडर्ड देखिए और आपको मैं जानकारी दे दूं। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन इंडस्ट्रीज में इस समय लगभग 20 मिलियन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं जिनकी उम्र 14 साल के आसपास है कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे यहां चाइल्ड लेबर है वहां वो कहते हैं कि ये तो इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे हैं सेल्फ सफिशियंट है सेल्फ रिलायंट है देखो कितना काम करते हैं अपने पेट का भी जुगाड़ करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो मेरे देश में जब कोई बच्चा करने की कोशिश करता तो कहते चाइल्ड लेबर तो जहां मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता था अमेरिकन मार्केट में चूंकि मेरे पास कालीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है वहीं पर उन्होंने मार-पीटना शुरू कर दिया और फिर क्या कहना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के अनुसार आपके यहां मजदूरी कम दी जाती है तो आप जरा एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री जब चलती है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है उनमें एक तो कैपिटल होता है दूसरा लेबर होता है तीसरा मैनेजमेंट होता है चौथा रॉ मटेरियल्स होते हैं रिसोर्सेज होते हैं और पांचवा होती है विल पावर माने संकल्प शक्ति तो किसी देश के पास कैपिटल ज्यादा है किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है किसी देश के पास लेबर ज्यादा है, है किसी देश के पास अपनी विल पावर ज्यादा वगैरह वगैरह तो ये तो पैरामीटर्स है ना किसी भी इंडस्ट्री को चलाने वाले तो अमरीका हमसे यह उम्मीद करता है कि आप अमरीकन पूंजी के लिए भारत के बाजार को खुला छोड़ दीजिए तो इसके पलट के मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के पास चूंकि कैपिटल सरप्लस है तो मेरे पास लेबर सरप्लस है तो अमेरिका अपना दरवाजा खोले मेरे लेबर्स को जाने के लिए तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन होने वाला कैसे है अमेरिका की पूंजी मेरे बाजार में अगर बिना किसी बाधा के आना चाहती है तो अमरीका के बाजार में मेरे लेबर को बिना किसी बाधा के घुसने का लाइसेंस दे दो तो, तो मैं मानता हूं कि तुम ग्लोबलाइजेशन की चाहक हो अदरवाइज ये कैसे संभव हो सकता है कि अमेरिका की पूंजी मेरे मार्केट में घुसती चली जाए और मेरे लेबर्स अगर अमेरिका में जाना शुरू करें तो उन पर इमिग्रेशन की पाबंदियां लगाना शुरू किया जाए ये कैसे संभव हो सकता है और मैं इस बात में अपने आप को नीचा नहीं मानता अमेरिका के पास कैपिटल सरप्लस है मेरे पास स्किल लेबर का सरप्लस है जितना ज्यादा स्किल लेबर दुनिया में चाइना के पास है उसके बाद दूसरा नंबर हमारा तो जिसके पास जो चीज सरप्लस है उसी का तो एक्सपोर्ट कर सकता है तो अमरीका के पास कैपिटल का सरप्लस है मेरे पास लेबर का सरप्लस है दोनों एक्सचेंज करें तब तो हम मानेंगे कि लेबरलाइजेशन है ग्लोबलाइजेशन है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमरीका ने अपने इमिग्रेशन के कानून बदलना शुरू कर दिया है यूरोप ने भी शुरू कर दिया फ्रांस जैसे देशों में तो ये डिमांड शुरू हो गई है कि इंडियंस को बाहर निकालो फ्रांस में एक बड़ा भारी नेता है जिसका नाम है झ्यो लापे झ्यो लापे प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है इस बार और वो कुछ वोटों से हारा अगर वो जीत गया होता इस बार फ्रांस के इलेक्शन में तो मार मार के इंडियंस को उसने बाहर निकाल दिया होता जी हमारे यहां लाते हैं उसकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पर चलती है कि फ्रांस को बर्बाद कर दिया एशियन लोगों ने इंडियंस लोगों ने क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं तो यहां के लोग क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं इसलिए उनके मार्केट में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जाती है तो वो एशियंस के खिलाफ है इंडियंस के खिलाफ है वो तो अच्छा हुआ जीत नहीं पाया नहीं तो फ्रांस में तो लाखों इंडियंस को बाहर निकलवा दिया होता और इसके उल्टा हो गया न्यूजीलैंड में पिछले सात वर्षों में डेढ़ लाख इंडियंस को बाहर कर दिया गया कहा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो तो अपने डोमेस्टिक प्रोटेक्शंस के काम कर रहे हैं ये हम बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बराबर कानून बदलते चले जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा और आपको एक ताजा ताजा जानकारी दे दूं हो सकता है आपको आश्चर्य हो जाए मुझे भी आश्चर्य हुआ अभी पन्द्रह सत्रह दिन पहले मुझे पता चला अमेरिकन पार्लियामेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन पार्लियामेंट से एक कानून पारित करवा दिया है उसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट और मेरे एक दोस्त ने मुझको बताया कि मैंने तो उससे कहा कि बिना देरी किए हुए उस कानून की कॉपी मुझे चाहिए मैं देखना चाहता हूं कि क्या क्या है उन्होंने और वो कानून की कॉपी मेरे पास आ गई और वो कानून पिछले तीन महीने से वहां डिस्कशन में था पार्लियामेंट में अभी पारित हो गया तो उस कानून को मैं आजकल पढ़ रहा हूं तो कितनी चतुराई के साथ अमेरिका ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की है एक भी इंडस्ट्री अमेरिका ने ऐसी नहीं छोड़ी जो उस कानून की परिधि के बाहर हो और उस कानून की प्रस्तावना में सबसे पहला वाक्य बहुत स्पष्ट कह दिया है कि चूंकि यह कानून अमेरिकन पार्लियामेंट से पारित हुआ है और अमेरिकन पार्लियामेंट सॉवरिन है इसलिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस कानून को बदलवा नहीं सकेगा बात खत्म हो गई ही खत्म कर दिया उन्होंने माने कभी हमारे जैसे देश डब्ल्यूटीओ में जाए गेट में जाए उनकी शिकायत करें और शिकायत के आधार पर अमेरिकन डोमेस्टिक लॉज को बदलवाने की कोशिश करें तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखवा दिया कि हमारी पार्लियामेंट सॉवरिंग है और इस पार्लियामेंट का पारित किया हुआ यह कानून है इसलिए इसको कोई नहीं बदलवा सकता और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है तो मैं प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट पारित हो सकता है तो इंडियन पार्लियामेंट में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं पारित हो सकता और अमेरिकन पार्लियामेंट में जब बाय अमेरिकन एक्ट पारित हुआ है तो हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के समर्थकों ने चू नहीं मुंह से निकाला और मैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने चू किया मुंह से एक तरफ ये बात कहने वाले लोग हैं कि हम फ्री वर्ल्ड चाहते हैं फ्री मार्केट चाहते हैं फ्री इकोनॉमी चाहते हैं दूसरी तरफ अमेरिकन पार्लियामेंट बाय अमेरिकन एक्ट पारित करवा रही है कोई नहीं बोल रहा है इस पर और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे देश में बाय इंडियन एक्ट पारित हुआ तो मेरे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इसको गालियां देना शुरू कर देंगे कि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन अमेरिका में एक भी सेनेटर नहीं है जिसने इसके खिलाफ कुछ किया हो और आप ये जान लीजिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की सहमति से यह कानून पारित हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट किसी भी अपोजिशन के एमपीज ने वहां विरोध नहीं किया इस कानून का सबने एक सहमति से उसको पारित करा क्योंकि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है इस कानून में जो प्रिजर्व होते हैं तो हम हमारे इंडियन इंटरेस्ट को प्रिजर्व नहीं कर सकते क्या अगर हम करना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे आप अठारहवीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं इस देश को ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस देश में के नाम पर जो 1991 तक डंपिंग का कानून था उसको इतना ढीला कर दिया गया है कि इस समय हिंदुस्तानी बाजार में बिल्कुल मुफ्त के दाम में विदेशियों का माल बिकना चालू है और विदेशी कंपनियां तो घोषित रूप से कहकर आती हैं कि शुरू के दो साल अगर घाटा भी उठाना पड़े तो उठाएंगे एक बार इंडियन मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लो फिर जो मन में कीमत आएगी वो वसूलेंगे तो पूरी की पूरी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया पिछले दो तीन साल में इस एंटी डंपिंग कानून के हट जाने के कारण और कैसे बर्बाद हुई इंडियन केमिकल इंडस्ट्री आप तो समझ रहे हैं समझदार एक ही स्टेटमेंट में समझ जाएंगे कि बाहर से आने वाला जो रॉ मटेरियल है और फिनिश प्रोडक्ट है दोनों पे ड्यूटीज एक जैसे बर्बाद कर दिया पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पिछले तीन साल में इन लोगों ने पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन्होंने पूरी की पूरी पेपर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस देश में और अब अगले दो महीने के बाद इस देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने जा रही है क्योंकि अब ताइवान की कुछ कंपनियों को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है और वो आ रहे हैं इस देश में 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट बेचेंगे करो कंपटीशन आप उनके साथ और वो कैसे बेचेंगे ताइवान के लोग 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए कई लोग ये तर्क देंगे कि अगर वो बीस रूपये में बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते तो समझिए कि वो क्यों बेचेंगे ताइवान की सरकार एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है और दूसरी बात ताइवान की हर कंपनी को लोन मिलता है साढ़े तीन परसेंट के इंटरेस्ट पर तो चूंकि ताइवान की गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है और तीन साढ़े तीन परसेंट का उनका लोन है इंटरेस्ट लोन है हमारे देश की कंपनियों को इंटरेस्ट देना पड़ता है चौदह पन्द्रह सोलह और कभी कभी तो बीस पच्चीस तक चला जाता है और भारत सरकार बिल्कुल समर्थन नहीं करती हमारी कंपनियों का ताइवान की सरकार तो अपनी कंपनियों के पीछे खड़ी हुई है हमारी सरकार तो अपनी कंपनियों को जितनी गालियां देनी होती हैं दे लेती है क्योंकि इस देश में गाली देना स्वदेशी को ही सबसे ज्यादा आसान है एक फैशन बन गया है स्वदेशी को गाली देना अपने देश को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है अपनी संस्कृति को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता और स्वदेशी को गाली देना भी प्रोग्रेसिव होना माना जाता परेशानी तो इस बात की है इस देश कि यहाँ जो अपने देश को जितनी ज्यादा गाली दे जो अपनी संस्कृति को जितनी बुरी भली कह दे जो अपने देश के स्वदेशी को जितना बुरा भला कह दे वो उतना ही अधिक प्रोग्रेसिव इतना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल ये तो डेफिनेशन है इस देश का और जो यहाँ स्वदेशी का समर्थन करे जो भारतीय संस्कृति का समर्थन करे जो अपने राष्ट्र की बात करे राष्ट्रीयता की बात करे राष्ट्र धर्म की बात करे वो कहते हैं ये सब अठारहवीं शताब्दी के भोमपूर्व है और इन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि राष्ट्रीयता कभी भी 18वीं और 21वीं शताब्दी की नहीं हुआ करती राष्ट्रीयता हमेशा नवीन होती है चिर नवीन हुआ करती और स्वदेशी कभी पुराना नहीं हुआ करता स्वदेशी जितना जरूरी 18वीं शताब्दी में था उतना ही जरूरी इक्कीसवीं शताब्दी में भी है नहीं तो अमेरिका को बाय अमेरिकन एक्ट नहीं बनाना पड़ता बाय अमेरिकन एक्ट माने क्या अमेरिका अपने देश में स्वदेशी को बढ़ाना चाहता है सीधी सी बात तो स्वदेशी जितना महत्वपूर्ण था उन्नीसवीं शताब्दी में उतना ही आज भी और यह कभी पुराना नहीं हुआ करता कई बार आप ये गलत स्टेटमेंट मत करिएगा कभी भी गलती से कि हम अठारहवीं शताब्दी में जाना चाहते हैं यह अठारहवीं शताब्दी में जाना नहीं है शायद आने वाली 21वीं शताब्दी के यही दो बड़े नारे होंगे स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस और हो सकता है यह प्रोग्रेसिव होने की एक बड़ी निशानी माना जाए हमारे यहां तो तकलीफ ये है कि हमको किसी को राष्ट्रीयता की बात भी सिखानी पड़ती है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या होगी इस कि मुझे मेरे देश में किसी को राष्ट्रीयता सिखानी है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है फ्रांस देना पड़ता है चीन का देना पड़ता है सलाने का धिमाके का मैं मेरे देश के उदाहरण को देकर इस देश में राष्ट्रीयता नहीं सिखा सकता नहीं। ये नॉब्लम्स हैं इस देश की सीरियस प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इस देश में पढ़े लिखे लोगों में है यह भी मैं आपको बता दू जो गांव में रहने वाला साधारण आदमी है वो तुरंत समझ जाता है कि राजीव भाई आप क्या कहना चाहते हैं लेकिन जो जितना बड़ा डिग्री होल्डर है वो उतना ही ज्यादा तर्क करता है कि राजी भाई आप कुछ कहना भी चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते भी इस देश में बहस हो सकती है स्वदेशी पर भी बहस हो सकती है ये वही वर्ग है इस देश में और एक बात और कह दूं ये वो वर्ग है इस देश में जो अंग्रेजों के साथ गुलामी में पला है बड़ा हुआ है अंग्रेजियत पर पला कहे बड़ा हुआ तकलीफ इस वर्ग की ये है और यही वर्ग था जो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा समर्थक था इस देश में इस देश में जिनको राय बहादुरी मिली है उन लोगों पर जरा नजर तो डाल लीजिए कि वो लोग कौन थे जो अंग्रेजों के राय बहादुर के तमगे लिए छाती पे लगा के घूमते थे वो सब इंटेलेक्चुअल लोग थे हिंदुस्तान में और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला वो गांव का किसान था मजदूर था वही तकलीफ आज भी इस देश में है हम देखते हैं इस बात को समझते है महसूस करते हैं और अंत में आपसे एक दो बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस देश में उस पर गंभीरता से आंखें खोलकर जो सच्चाइयां हैं उनको सामने लाकर विचार करने की कोशिश करिए और अगर आपको लगता है कि हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करिए नहीं तो आपकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है सात साल बहुत होते हैं किसी भी देश में एक एक्सपेरिमेंट को चलाने के और सात साल में हमको पता चल गया है कि रिसेशन भयंकर है बेरोजगारी भयंकर है इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि 1991 में गरीबों की संख्या बत्तीस करोड़ थी अब गरीबों की संख्या 40 करोड़ हो गई है आठ करोड़ लोग ज्यादा गरीब हुए हैं पिछले सात साल में गरीबी में जो हिंदुस्तान जी रहा है ग्लोबलाइजेशन उसके लिए नहीं है ग्लोबलाइजेशन तो इस देश में विदेशी कंपनियों के लिए है और कोई मुझसे पूछता है कि राजीव भाई अगर आप जैसे विचार का आदमी ग्लोबलाइजेशन करे तो क्या चीज ध्यान में रखेगा अगर मेरे जैसे आदमी को ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी तो मुझे हिंदुस्तान के गरीब दिखाई देंगे और न्यूक्लियस में वो रहेंगे ना कि विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियां अगर हमको ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे हमारे पैरामीटर्स विदेशी पूंजी के नहीं होंगे हमारे पैरामीटर्स विदेशी कंपनियों के नहीं होंगे हमारे पैरामीटर्स में होंगे हिन्दुस्तान के चालीस करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ग्लोबलाइजेशन से तो आपने इस देश के गरीबों को जिंदा रहने का भी अधिकार छीन लिया है क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पचास पैसे किलो वाला नमक अब आठ रूपये किलो में बिक रहा है करोड़ों गरीबों को इस देश में सिवाय नमक के रोटी खाने के अलावा कुछ दूसरी चीज सपने में भी नहीं आती है आप जिस वर्ग से आते हैं आप शायद तुअर की दाल खा सकते हैं बासमती चावल खा सकते हैं दो सब्जियां खा सकते हैं हिन्दुस्तान में चालीस करोड़ लोग तो रोटी से नमक मिलाकर या रोटी को मिर्ची के साथ मिलाकर खाते हैं और उन चालीस करोड़ लोगों में जिनके पास ऑन एन एवरेज एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रुपया भी नहीं है उनको अगर आप आठ रुपए के लोग का नमक बेच रहे हैं तो आप ये कर क्या रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है ये इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है इस देश का लेकिन मेरे देश में आजादी के पचास साल के बाद अब नमक पर इतना भयंकर टैक्स है कि 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में बिक रहा है और इस देश में कोई उफ नहीं कर रहा है आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है तो आपके लिए नमक 8 रुपए किलो का बिके या 50 रुपए किलो का आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तकलीफ उन लोगों की है जो चालीस करोड़ की संख्या में है और जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रूपया नहीं है तकलीफ उनकी है और कभी उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचिए और पूरे प्लान को देखिए तो कैसे इस देश में 40 करोड़ लोग रोटी खा रहे होंगे तब से जब से 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में हो गया है। और बहुत ही बर्बरतापूर्वक पूरे देश में सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि कहीं भी बिना आयोडीन वाला नमक नहीं बेचा जाए माने हर जगह वो आठ रूपए किलो वाला ही नमक बिकना चाहिए और आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दू कि आयोडीन हर नमक में होता है कोई भी नमक बिना आयोडीन का नहीं होता क्योंकि नमक बनता है दरिया के पानी से और सूरज की रोशनी से नमक बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती कोई मशीन नहीं लगती दरिया का पानी है सूरज की रोशनी है और दरिया के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन होती है विज्ञान की जानकारी के अनुसार ब्रोमीन भी बहुत होती है दरिया के पानी में तो दरिया के पानी में मैक्सिमम आयोडीन है और दरिया के पानी से बनने वाले नमक में भी आयोडीन है और हमको नॉर्मली एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है बस साधारण आदमी को साधारण बुद्धि वाले आदमी को इस देश में एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है और जो साधारण नमक हम खाते हैं उसमें एक दिन में हम कम से कम एक माइक्रोग्राम आयोडीन खा जाते हैं माने जितने की जरूरत है उससे भी पचास माइकोग्राम ज्यादा आयोडीन हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इस देश में आयोडीन की कमी कहां है यह तो सबसे बड़ा झूठ है जो इस देश में बोला जा रहा है आजादी के 50 साल और यह झूठ कब से बोला जा रहा है यह झूठ तब से बोला जा रहा है जब इस देश में आजादी के पचास साल के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर एक परदेशी कंपनी को नमक बेचने का लाइसेंस दिया गया तब से यह झूठ बोला जा रहा और उस परदेशी कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा असली नाम है उसका हिंदुस्तान लीवर उसने नमक बेचना शुरू किया है अन्नपूर्णा के नाम से तो जब से हिंदुस्तान लीवर को इस देश में नमक बेचने का लाइसेंस मिला है तब से इस देश में ये आयोडीन का चक्कर चलाया इन कंपनियों ने और मैं आरोप लगाता हूं इस देश के बड़े बड़े सेक्रेटरी इस घोटाले में शामिल हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश करके इस देश में लोगों को यह डर पैदा कर दिया कि आपको आयोडीन की डेफिशियंसी हो गई है इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए और मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया एक एमपी के माध्यम से कि पूरे देश में आयोडीन की कमी के कारण जो बीमारियां हैं जैसे गेंगा सबसे ज्यादा उसके मरीज कितने हैं पूरे देश में तो भारत सरकार का जवाब है कि भारत में जितनी कुल बीमारियों के मरीज हैं उसमें जीरो पॉइंट थ्री परसेंट मरीज गेंगा के हैं और वो भी कहा है भारत के पर्वतीय इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं और पर्वतीय इलाकों में कितनी आबादी रहती है इस देश की मुश्किल से कुल आबादी का पांच तो एक बार को मान भी लिया जाए कि इस देश में आयोडीन की कमी है तो पर्वतीय इलाकों में कमी है सामान्य इलाकों में आयोडीन की कोई कमी नहीं है लेकिन पूरे देश में यह नाटक इस देश में चला और यह नाटक कर दूर पीछे एक ही सबसे बड़ा सत्य है कि एक परदेशी कंपनी को नमक बेचना था और उस नमक से उसको करोड़ों रूपए का मुनाफा कमाना था इसलिए उसने पचास पैसे किलो वाले नमक को आठ रुपए किलो में बिकवाना शुरू करवा दिया है आयोडीन नाम के धोखे के साथ और कैसे लूट रहे हैं आपको आजादी के 50 साल में इस देश में क्या चल रहा है आयोडीन युक्त अगर नमक बनाया जाए तो एक किलो नमक जो अभी बनता है कच्छ में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 25 पैसा तो 25 पैसे में एक किलो नमक बन जाता और उस नमक में आयोडीन इंट्रोड्यूस करनी पड़े एक किलो नमक में तो कुल खर्चा होता है और पच्चीस पैसा माने पचास पैसे में एक किलो नमक आयोडीन युक्त अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक पचास पैसे में एक किलो बन जाता है तो भारत सरकार के कुछ टैक्स वैक्स होंगे कुछ खर्चे होंगे हालांकि मैं मानता हूं कि नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसी बेदर्दी सरकारें हैं जिन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा रखा है तो कुछ टैक्स वैक्स मान लीजिए आप और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी मान लीजिए तो 50 पैसे किलो वाले नमक में आमंदनी भी मिला इनकम भी मिला के एक किलो में बिक जाना चाहिए लेकिन वो बिक रहा है आठ रूपये किलो और औसतन एक किलो नमक पर जो मुनाफा है वो साढ़े छह के आसपास का है और सारे देश में कितना नमक बिक रहा है इस समय भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं 40 लाख टन नमक घरों में इस्तेमाल हो रहा है इस समय तो 40 लाख टन नमक अगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है और एक किलो नमक आठ रूपये में है और एक किलो नमक पर साढ़े छह रूपये का प्रॉफिट है तो आप जान लीजिए आपकी जेब से चौबीस करोड़ रूपये एक साल में लूटे जा रहे हैं आयोडीन के नाम पर और आजादी के पचास साल में अगर इसी देश की सरकारें देश के गरीब लोगों के खीसे में से चौबीस करोड़ रूपये निकाल रही हैं तो इन सरकारों को हम क्या कहें मैं कभी कभी जब बहुत गुस्सा होता हूं और दुखी होता हूं तो मैं कहता हूं कि नाथूराम गौडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी और इन लोगों ने तो गांधी के विचार को मार दिया है ये तो नाथूराम गौडसे से बड़े हत्यारे हैं इस देश में क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर होता आज रहेगा कल नहीं रहेगा विचार महत्वपूर्ण होता है किसी भी आदमी का और नमक सत्याग्रह इस देश में एक विचार था क्रांति का एक प्रतीक था हिला दिया था उस नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को और नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए वो गांधी जी के दिल की तकलीफ थी हिंदुस्तान के आखिरी आदमी के चेहरे को ध्यान में रखकर और आज उसी देश में जहां 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हों उनको आठ रूपये किलो में आयोडीन युक्त नमक खरीदने को मिले बाकी कुछ मिले या न मिले और उन गरीबों को इस देश में पैंतीस रूपये किलो का कादना पड़े ये आजादी के पचास साल में इस देश की तकलीफ है आखिरी बात चलते चलते कि आप में से कुछ लोगों के मन में फिर ये प्रश्न उठेगा कि राजीव भाई अब तो ये बर्बादी हो ही गई है अब तरीका क्या है इसमें से कहना चाहता हूं कि इसके सोल्यूशन हैं माने ये जो व्यवस्था में हम फंस गए हैं ये जो ग्लोबलाइजेशन में हम फंस गए लेबरलाइजेशन में हम फंस गए और जो बर्बादी आ गई है पिछले सात साल से इसको ठीक किया जा सकता है कैसे ठीक किया जा सकता है कुछ काम हमको करने पड़ेंगे इस देश में कुछ काम होंगे जो शॉर्ट टर्म के होंगे और कुछ काम होंगे जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज के रूप में होंगे जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हो सकती हैं देश में इस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए वो क्या हो सकती है मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं ये अगर कोई प्रेस वाले हों तो इस बात को नोट करें कि क्या क्या करना चाहिए तो इस देश का ये खत्म हो सकती है दुर्व्यवस्था सबसे पहले तात्कालिक रूप से इस देश में एंटी डंपिंग लॉ को ताकतवर बनाने की जरूरत है ताकि विदेशी कंपनियों को डंप करने की जो छूट मिली है वो रुके एक काम दूसरा काम अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट बना है तो इंडियन पार्लियामेंट से बाय इंडियन एक्ट बनवाने की जरूरत है तीसरा काम हमारे देश में ये जो विदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट हमने दे दी है इसको तत्काल रोकने की जरूरत है और कम से कम इसमें इतना क्लैसीफिकेशन तो हम कर ही सकते हैं कि जिन सेक्टर्स में जीरो टेक्नोलॉजी है और जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है उदाहरण के लिए पेप्सी कोला, कोका कोला थम्सअप लिम्का, सिट्रा या उनके पटेटो चिप्स रफल्स हॉस्टेस टॉपरेमन बिनीज या फिर उनकी नूडल्स या फिर उनका नमक या फिर उनका आटा या फिर उनकी कैडबरीज की चॉकलेट या फिर उनके टॉफियां या फिर उनके बिस्किट्स ये जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम ऐसे ऐसे आठ प्रोडक्ट हैं इस देश में जो जीरो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं तो जीरो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं इस देश में उन क्षेत्रों में तत्कालिक रूप से विदेशी कंपनियों को बैन कर देने की जरूरत है कि इस सेक्टर में हमको कोई मल्टीनेशनल नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रायोरिटी के सेक्टर नहीं है इस देश के गांव को पीने का पानी चाहिए पैप्सी कोला नहीं चाहिए इस देश के दो लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है तो करोड़ों लोगों को पहले पीने का पानी चाहिए ना कि पैप्सी और कोका कोला इस देश में बीस लाख बच्चे हर साल बिना दूध के मर जाते हैं उनको पहले दूध चाहिए ना कि कैडबरीज की चॉकलेट हमारी प्रायोरिटीज हमको समझनी चाहिए तो हमारी प्रायोरिटीज में जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है उनमें 100 परसेंट विदेशी कंपनियों को बैन करने की जरूरत है तो आप ये कह सकते हैं इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि राजीव भाई आप क्या बोल रहे हैं अभी जो नई आएंगी उनको बैन करना है या जो आ चुकी है उनकी बात कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूं जो आ चुकी है उनकी नई आने वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो आ चुकी है उनको बैन करने की जरूरत है तो आप पूछेंगे वो कैसे होगा आपके देश में एक सॉलिड एग्जाम्पल है मुरारजी भाई देसाई ने क्या किया था उन्नीस चौबीस घंटे में कोका कोला को नोटिस दिया था भारत छोड़ने का तो कोका कोला ने आंखें दिखाई थी कि आप अगर मुझसे भारत छोड़ने की बात कहेंगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा तो मुरारजी भाई ने कहा कि हाँ ठीक है मुआवजा तो दूंगा तो पहले तुम्हारी संपत्ति जब्त करूंगा उसको बेचकर मुआवजा दे दूंगा तुम <स्तुण> और जैसे ही मुरारजी भाई ने कोका कोला की संपत्ति जब्त करने की बात कही थी वैसे ही कोका कोला बिस्तर बोरिया उठाकर भाग गया था इस देश बिना एक पैसे का कंपेंसेशन दिए कोका कोला भागा था यहां से और कोका कोला भागा उसके बाद आईबीएम भागा उसके बाद आईसीएल भागा और चौथा नंबर लगा हुआ था हिंदुस्तान लीवर के भागने का तब तक सरकार गिर गई अदरवाइज तो ये संकट ही आज नहीं होता इस देश में क्योंकि वो सरकार बिल्कुल कमिटेड थी कि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में कोई मल्टीनेशनल की हमको जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है कि आज हमको जो करने की जरूरत है कि जो जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया है उनमें इनको तत्काल दैन किया जाए और आपको अगर कोई नेता इस बात से फुसलाने की कोशिश करे कि हम विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा यह सबसे बड़ा झूठ है जानते हैं क्यों क्योंकि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में जितनी मल्टीनेशनल काम कर रही हैं, उनके जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं सामान्य रूप से हर कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं उनमें 10 साल के अंदर उनको भारत से छोड़कर चला जाना चाहिए था ऑलरेडी चला जाना चाहिए था लेकिन बीस बीस साल हो गए पच्चीस पच्चीस साल हो गए चालीस चालीस साल हो गए वो छोड़कर नहीं भागे हैं माने उनकी शर्तों के अनुसार उनको चला जाना चाहिए वो इलीगल तरीके से यहां बैठे हुए तो उनको भगाने में एक पैसे का कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा और फिर एक आ, एक काम और करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो लूट मची हुई है उसको तात्कालिक रूप से बंद करना पड़ेगा और फिनेंशियल कैपिटल पर जो निर्भरता हमारी हो गई है इस निर्भरता को खत्म करना पड़ेगा और ये जो पूंजी के लिए कटोरा लेकर हम चले जाते हैं दूसरे देशों में भीख मांगने के लिए ये भीख मांगना बंद करिए भारत बहुत बड़ा देश है और मैं तो कभी कभी कहता हूं लेकिन ये मद्दाखनी गंभीर बात कह रहा हूं हमारे देश में बंबई दिल्ली जैसे शहरों में बैगर्स एक्ट बना हुआ है आप जानते हैं भिकारी अगर दिल्ली के हवाई अड्डे पर भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में बंद कर देते क्यों बंद कर देते क्योंकि वो पचास पैसे की भीख मांगता है एक रुपए की भीख मांगता है। और हमारे देश के ये जो बड़े बड़े बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बिलियन्स ऑफ डॉलर की भीख मांग कर लाते इनकी जगह कहां होनी चाहिए फिर तो हमको भीख मांगना बंद करना है विदेशी पूंजी की हमको जरूरत नहीं है तो आप पूछेंगे वो कैसे हमारे देश में स्वदेशी पूंजी ही इतनी मात्रा में है कि उसी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं कि इस देश में जो जीडीपी है वो करीब करीब आठ लाख करोड़ का है एक साल का उसका 24 परसेंट हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एवरी ईयर तो दो लाख करोड़ की हमारी बचत है इस देश में एक साल की और दो लाख करोड़ की अगर बचत है हमारे देश में एक साल की तो ये दो लाख करोड़ की पूंजी को हम क्यों नहीं मोबिलाइज कर सकते भारत में इस्तेमाल करने के लिए तो मुश्किल जानते ही क्या है इस देश के नेताओं की विश्वसनीयता पर लोगों को संदेह है अन्यथा जो देश के लोग दो लाख करोड़ रुपया बचत कर रहे हैं वो पूंजी मार्केट में क्यों नहीं लगाई जा सकती लोगों को तो भरोसा नहीं है सरकारों पर नेताओं पर भरोसा नहीं है और ये जो दो लाख करोड़ की डोमेस्टिक सेविंग्स है इसको हम बहुत आसानी के साथ तीन साढ़े तीन लाख करोड़ पर ले जा सकते हैं बशर्ते कि हिन्दुस्तान के हर घर में एक छोटा सा संकल्प आए कि मैं मेरे जीवन में गैर जरूरी सामान इस्तेमाल नहीं करूंगा मेरी जितनी आवश्यकता है मेरी जितनी जरूरत है उतनी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे जो सफिशियंट लगेगा उतना ही इस्तेमाल करूंगा माने हम हमारे जीवन में संयम और अपरिग्रह के सिद्धांत को लागू करें तो संयम और अपरिग्रह का सिद्धांत अगर हम लागू करें तो यही दो लाख करोड़ की पूंजी साढ़े तीन चार लाख करोड़ पर पहुंच सकती है और साढ़े तीन लाख करोड़ की पूंजी इतनी है कि भारत सरकार से इस्तेमाल करते नहीं बनेगी और क्या करना चाहिए एक काम और करना चाहिए इस देश में मैं मैम पांच साल तक इस देश में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा क्यों क्योंकि टैक्स ले लेके तुमने इतना खून चूस लिया है कि वो मरने वाला है जो मरीज मरने वाला होता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है खून नहीं निकाला जाता उसके शरीर में से तो यह उद्योग व्यवस्था मरने को तैयार बैठी है इसका खून मत पियो इसको ऑक्सीजन दो तो ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं पांच साल के लिए पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दीजिए पांच साल तक ना इनकम टैक्स लिया जाएगा ना सेंट्रल एक्साइज लिया जाएगा ना कोई टैक्स और ये सारे डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए तो आप पूछेंगे सरकार का खर्च कैसे चलेगा सरकार का खर्च बहुत आसानी से चल सकता है कैसे चलेगा हमारे देश में पिछले पचास साल में जितने घोटाले हुए हैं उन घोटालों का पैसा विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ और जानते हैं कितना पैसा पड़ा हुआ हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं ने जो घोटाले किए हैं उसका एक सौ डॉलर विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ 140 बिलियन डॉलर विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है और ये जो 140 सौ डॉलर विदेशी बैंकों में है ये रुपए में अगर आप कैलकुलेट करें तो साढ़े पांच लाख करोड़ रुपया बैठता तो साढ़े पांच लाख करोड़ रुपया जो विदेशी बैंकों में हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का पड़ा हुआ है ये वापस भारत में आना चाहिए तो कैसे आएगा बहुत आसान रास्ता है इसका पार्लियामेंट एक कानून बनाए क्या कानून बनाए कि जो घोटालों के माध्यम से पैसा देश के बाहर चला गया है ये पैसा राष्ट्र की संपत्ति है ये नेशनल प्रॉपर्टी है यह अलग बात है कि नेताओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके घोटाला करके वो पैसा लूटकर विदेशों में जमा कर दिया तो वो राष्ट्रीय संपत्ति है और अगर हमारी पार्लियामेंट ये कानून बनाकर घोषित करे कि स्विस बैंकों में जितना पैसा भारत के नेताओं का पड़ा हुआ है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है तो स्विस बैंक है वो सारे पैसे को आपको वापस करेंगी क्यों? क्योंकि स्विस बैंकों का अपना कानून है कि वह नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं हमेशा और उनके यहां अगर ये कानून बना है तो इसका फायदा हमको उठाना चाहिए स्विस तो बैंकों में ये कानून है कि वो नेशनल प्रॉपर्टी कभी नहीं रखते और अगर रखी उन्होंने तो उनकी बहुत बदनामी होती है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं तो उनको बताया जाए कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये नेताओं के बाप की कमाई का पैसा नहीं है ये देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा है जो यहाँ से लूट ले जाया गया है तो अगर इसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो साढ़े पांच लाख करोड़ रुपया वापस आ जाएगा और ये साढ़े पांच लाख करोड़ रुपया उतना होता है कि भारत सरकार पांच साल तक टैक्स बिल्कुल लेना बंद कर दे तो भारत सरकार का बजट चल जाएगा तो एक पैसे का टैक्स लेने की जरूरत नहीं और अगर आप इस देश में पांच साल इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दीजिए तो जान लीजिए कि इस देश में ब्लैक मनी की पैरल इकोनॉमी व्हाइट मनी की इकोनॉमी बन जाएगी माने इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही जब बंद हो जाएगा तो कोई मनी ब्लैक होगी ही नहीं और आपको मैं जानकारी दूं कि मनी मनी होती है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ करती ये ईडीआती कानून है जिनके कारण कुछ धन ब्लैक मनी है बाकी धन व्हाइट मनी और ये मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर उससे मैं कई बार पूछता हूं कि तुम करते क्या हो साल में तो कहता पच्चीस हजार करोड़ का इनकम टैक्स वसूलते हैं मैंने कहा पच्चीस करोड़ के इनकम टैक्स में यह बताओ कि पब्लिक सेक्टर की भारत सरकार की कंपनियों का कितना है तो कहते हैं करोड़ अब आप देखिए पंद्रह हजार करोड़ तो इस देश की राष्ट्रीय कंपनियों का है उसको वसूलने में क्या लगना है वो तो सरकार की एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जाने वाला है तो उसमें तुमने कौन सी बहादुरी करी है जो तुम वसूलने की बात करते हो प्राइवेट कितने वसूलते हो तो कहते हैं दस हजार करोड़ मैंने कहा दस करोड़ का तुम पैसा वसूलते हो प्राइवेट जिसको हम इनकम टैक्स कहें इसमें से खर्चा कितना करते हो तुम्हारे देश में जो पूरा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें जो पलने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे ऑफिसर है इनकी तनख्वाह पर खर्चा क्या होता तो कहने लगा अगर पूरे डिपार्टमेंट का तुम एक्सपेंडिचर सुनोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के तो साल भर में कुछ तीन एक हजार करोड़ रुपए का खर्चा तो मैंने कहा एक्चुअल कलेक्शन कितना है फिर सात हजार करोड़ का तो मैंने कहा सात हजार करोड़ की सब्सिडी क्यों नहीं देते दे दे दे देश को माने क्या है सात हजार करोड़ माफ क्यों नहीं कर देते कहने लगा बात तो तुम्हारी समझ में आती है मैंने कहा तकलीफ क्या है इसको लागू करने में तो कहने लगे मेरी कुर्सी का क्या होगा मैंने कहा तुम्हारी कुर्सी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इनकम टैक्स के एक क्लास के ऑफिसर्स कितने हैं? तो पूरे देश में 3200 सौ ऑफिसर्स हैं तो मैंने कहा इन 3200 ऑफिसर्स को हम हाथ में हल पकड़ाएंगे और खेत में जोत कर जीका चलाएंगे ये अपने कहने लगा क्यों मैंने कहा तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है और चूंकि तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है इसलिए दूसरे के खून पसीने की कमाई पर तागड़ भिंगरने की तुम्हारी आदत पड़ गई है तो तुमको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है तो हल जो तो खेत में जीविका मिल जाएगी इस देश में क्योंकि धरती माता बहुत देती है दो जून की रोटी तो मिली जाएगी तुमको तो कि बात कुछ समझ में आ रही है मैंने कहा इससे भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी चाहिए तुमको ये मैंने उसी से पूछा कि तुम ये बताओ कि, तुम ये बताओ कि तुम्हारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानूनों के कारण ब्लैक मनी कितना जनरेट होता है एक साल तो कहने लगा लगभग डेढ़ लाख करोड़ का तो मैंने कहा जब तुम्हारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा तो ये सब मनी व्हाइट हो जाएगा तो अभी जब तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो उसके कारण मेरे देश का डेढ़ लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है माने वो डेढ़ लाख करोड़ व्हाइट में नहीं है ब्लैक में है और तुम कर क्या रहे हो तुम सात हजार करोड़ वसूल रहे हो उसमें से और तुम्हारी इन की मैं क्या कहूं कि वीडीआईएस की स्कीम चली उसमें से तुम दस हजार करोड़ ले आए तो तुमने मान लिया कि बड़ा भारी विजय ला इस देश और कैसे लिया है वीडीआईएस के माध्यम से जैसे शराबी पति अपनी पत्नी से मांगता जो शराबी पति होता है वो अपनी बीवी के सामने जाके जानते हैं क्या कहता है कि आज दे दे शराब पीने के लिए कल से नहीं मांगूंगा तुझसे तो पत्नी क्या कहती है कि नहीं नहीं तुम रोज यही कहते हो तो मैं कहता नहीं नहीं आज के बाद नहीं पीऊंगा तू दे तो दे तो बिचारी पत्नी झांसे में आ जाती है दे देती है दूसरे दिन फिर आके छाती पे खड़ा हो जाता है कि अब आज और दे दे मैंने डीडीआईएस चला इकतीस दिसंबर तक दे दीजिए फिर नहीं आएंगे आपके पास यही तो था और इकतीस दिसम्बर पूरा हुआ तो फिर छाती पे आके खड़े हो गए कि अब तुम्हारे घर में अगर सेल्युलर फोन अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल फार्म है अगर तुमने विदेश यात्रा की है तो फिर तुमको चूसेंगे आके तो शराबी पति को जैसे शराब की लत लग गई है वैसे ही भारत सरकार को लत लग गई है इनकम टैक्स की और एक दूसरी बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो गया इस देश में सेंट्रल एक्साइज भी खत्म हो जाए मैं तो इस देश में भगवान से प्रार्थना करता हूं तो इस देश में सत्तर करप्शन खत्म हो जाए करप्शन होता क्यों है और करप्शन होता कैसे है माफ करेंगे ये बात कहने के लिए मेरे एक बहुत अच्छे परिचित दोस्त है उनका नाम नहीं लेना चाहता बंबई में रहते उनका एक दिन का डोनेशन जो है करीब करीब पांच से दस लाख रुपए का एक दिन में डोनेट करते पांच लाख कम से कम दस लाख अधिक से अधिक तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो डोनेशन करते हैं दस लाख रूपये का तो आपको बड़ी खुशी होती है की हाँ मुझे बहुत खुशी होती लेकिन एक लाख रूपये का टैक्स दे तो तीन तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं उन्होंने मैनिपुलेशन करने के लिए और आप लोग कर क्या रहे माफ करिएगा यह बात कहने के लिए एक रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे जाए उसी में आपकी पूरी कसरत लगी हुई है और मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश का बेस्ट ब्रेन लगा हुआ है एक रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे ना जाने पाए या कैसे चला जाए तो आप अपने इंटेलेक्ट का देश के हित में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये सीधा प्रश्न मेरा आपसे है और आपको मैं एक जानकारी और दे दू आईसीएस बनने में आईपीएस बनने में आईआरएस बनने में जितनी मेहनत नहीं लगती उससे कई गुना ज्यादा मेहनत चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में लगती है ये मैं जानता हूं तो जो मेहनत आपने की है उसका देश को कुछ तो लाभ मिलना चाहिए और इस पर आप अपने स्तर पर सोचिए कि हम हमारे इंटेलेक्ट का इस देश को क्या लाभ दे सकते तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप दस लाख रुपए का डोनेशन दे देते हैं लेकिन एक लाख रुपए का टैक्स नहीं देते तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा राजीव तुमको मालूम नहीं भारत के धर्मशास्त्रों में लिखा है कि कुपात्र आदमी को एक पैसे का भी दान नहीं देना चाहिए तो ये भारत सरकार चूंकि कुपात्र है इसलिए मैं इसको एक रूपया भी नहीं दे सकता और जिसको मैं दस लाख रुपया डोनेट कर रहा हूं उसके बारे में मुझे मालूम है कि ये कहां खर्च होने वाला है मैं जो इनकम टैक्स देने वाला हूं मुझे खुद नहीं मालूम कि वहां कहां खर्च होने वाला है मतलब ये है मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो गया सेंट्रल एक्साइज बंद हो गया तो चिंता मत करिए ये देश डूबेगा नहीं मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि भारत सरकार अगर टैक्स लेना बंद करके लोगों से दान मांगना शुरू करे तो रेवेन्यू कलेक्शन तीन गुना बढ़ जाएगा इस देश में क्योंकि यहां दान देने की बहुत पुरानी परंपरा है लेने वाले की पात्रता चाहिए और अगर लेने वाला इस देश में पात्रता रखता है तो देने वालों की कभी कमी नहीं है राणा प्रताप को जानते हुए कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है भामा शाह ने अपनी थैलियां खोल दी थी ये जानते हुए कि राणा प्रताप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है भामा शाह के सामने दोनों विकल्प खुले थे अकबर ने संदेश भेजा था कि आप चाहो तो आपकी पूरी संपत्ति की मैं सुरक्षा कर सकता हूँ आप मुझसे मिल जाओ भामा शाह ने यही कहा था कि अकबर तुमसे मिलने की तो बात मैं सपने में नहीं सोच सकता मैं जानता हूँ कि राणा प्रताप हारी हुई लड़ाई लड़ा, रहा है लेकिन मेरी सम्पत्ति सुपात्र को ही जाएगी कुपात्र को नहीं जाने वाली तो इस देश में ये हजारों साल की परम्परा है की सुपात्र लोगों को कभी भी इस देश में कमी नहीं होती और कुपात्र को दान कभी देना नहीं चाहिए तो मैं मानता हूं कि अगर सरकारें अपनी सुपात्रता सिद्ध करें इसमें तो उनको कोई कमी नहीं होने वाली दान की तो टैक्स नहीं लिया जाएगा दान लिया जाएगा और दान लेने में विनम्रता होती है टैक्स लेने में गुंडागर्दी दिखाई जाती है तो विनम्रता के साथ जब सरकार आपके पास आएगी और उनका ऑफिसर आएगा कि हमें केंद्र की व्यवस्था चलानी है राज्य की कुछ व्यवस्था चलानी है जिले की चलानी है इसलिए आपसे दान चाहिए तो आपका दिल खुद ब खुद पसीद जाएगा और आप शायद एक लाख रुपए का टैक्स नहीं देंगे लेकिन दस लाख रुपए का दान कर देंगे ये संभव है इस देश में ये भारत में संभव है ये मैं यूरोपियन बात नहीं कह रहा हूं इस देश में हजारों साल ऐसे व्यवस्थाएं चली हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इस देश में अगर हम पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दें और कोई टैक्स न वसूला जाए लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज की मैं बात कर रहा हूं तो इस भारत को आप सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं क्यों मेरे एक दोस्त से मैंने एक दिन पूछा कि तुम जो उत्पादन करते हो उसमें ब्लैक कितना है व्हाइट कितना है एक्साइज की चोरी करने के लिए तो उसने खुद कहा राजी वन इज टू फोर का रेशियो रहता है हाँ वो खुद कह रहा था मुझसे तो मैंने उससे ज्यादा इंटेलिजेंसी से एक दूसरी बात पूछी कि मान लो तुमको सेंट्रल एक्साइज का डर नहीं रहे तो तो उसने कहा शायद इससे भी ज्यादा हो सकता वो फिर वन इस टू नहीं है वो फोर ही रहेगा फिर चक्कर ही नहीं है कोई दूसरा मतलब क्या है आज जो भारत सरकार कहती है कि इस देश का जीडीपी आठ लाख करोड़ का है मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो जीडीपी सोलह लाख करोड़ का तो एक झटके में हो जाएगा परेशानी क्या होने तो परेशानी कहाँ है परेशानी इस देश की व्यवस्था में है जो अंग्रेजों ने बनाई थी आपको चूसने के लिए वो व्यवस्था जब तक बदली नहीं जाएगी तब तक आप भारत को एक मजबूत आर्थिक देश नहीं बना सकते तो तात्कालिक रूप से नीतियां क्या होनी चाहिए तात्कालिक रूप से इस देश में नीतियां यह होनी चाहिए कि जो पिछले सात साल में सत्यानाश हो रहा है जिन पॉलिसीज के कारण उनको तत्काल रोकना चाहिए और एक नए रास्ते पे जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज इस देश में इस टैक्सेशन के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देने की जरूरत है और चलते चलते आपसे एक आखिरी बात कि ये होगा कैसे कैसे संभव है ये ये संभव है इस देश में एक बड़ी वैचारिक क्रांति की मदद से। और वो बड़ी वैचारिक क्रांति करेगा कौन वो आप करेंगे वो मैं करूंगा इस देश में वैचारिक क्रांति का एक आंदोलन चलाने की जरूरत है और उस वैचारिक क्रांति के आंदोलन में आप हम सब सहभागी हो सकते हैं इस आंदोलन में आप और हम सहभागी बने